महाभारत शांतिपर्व एक भृगुत्र उस्ना का चरित्र और उन्हें शुक्र नाम की प्राप्ति युधिष्ठि उवाच तिषते कौतूहल तदहम स्रोतमीक्षा युधिष्ठि पूछा त खुरुकुल के पितामह मेरे हृदय में से से यह एक प्रश्न खड़ा है, जिसका समाधान मैं आपके मुख सुनना चाहता का महामति असुराणाम प्रिय कर असुराणाम परम बुद्धिमान कवित्व संपन्न देवर्षि उ क्यों सदा ही असुरों का प्रिय तथा देवताओं का अप्रिय करने में लगे रहते हैं वर्धया मास तेजस् किमर्थम अमित जसाम नित्यम वैर निबद्धाच दान उन्होंने अमित तेजस्वी दानों का तेज किस लिए बढ़ाया दानों तो सदा श्रेष्ठ देवताओं के साथ ही बांध रह, रहते हैं कथम चाप्यूषण पाप प्राप शुक्रमर ऋद्धि च कथम प्राप्त सर्वे तमें देवोपम तेजस्वी मुनिवर उस्ना का नाम शुक्र क्यों हो गया उन्हें ऋद्धि कैसे प्राप्त हुई यह सब मुझे बताइए न जाति च तेजस्वी मध्य न एक तीक्षा तुम निखले न पितामह पिताम देवर से उष्ण है तो बड़े तेजस्वी परंतु वे आकाश के बीच से होकर क्यों नहीं जाते इन सब बातों को मैं पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ विष्णुवाच तृणराज सर्वही में तथा तथम यथाति यथा चुतः पूर्व मया न ने कहा निष्पाप नरेश मैंने इन सब बातों को पहले जिस तरह सुन रखा है वह सारा वृत्तांत अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ रूप से बता रहा हूँ तुम ध्यानपूर्वक सुनो ऐसा तो मो चुनाराम विप्रिय करोट कारणात्मके ये पुत्र मुनिवर उना सबके लिए माननीय तथा पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं एक विशेष कारण बन जाने से रुष्ट होकर ये देवताओं के विरोधी हो गए कहते हैं किसी समय असुरगण देवताओं को कष्ट पहुंचाकर कर पत्नी के आश्रम में जाकर छिप जाते थे असुरों ने माता कहकर उनकी शरण ली थी और उन्होंने पुत्र मानकर उन सबको निर्भय कर दिया था देवता जब असुरों को दंड देने के लिए उनका पीछा करते हुए आते तब भृगुपत्नी के प्रभाव से उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते थे यह देख समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण दी भुवन भगवान विष्णु ने देवताओं और दैवीय संपत्ति के रक्षा के लिए चक्र उठाया तथा असुरों एवं भाव के उत्थान में जोग देने वाली भृगुपत्नी का सिर काट लिया उस समय मरने से बचे हुए असुर की शरण में गए से खिन्न थे इसलिए उन्होंने असुरों को अभयदान दे दिया तभी से वे देवताओं की उन्नति के मार्ग में असुरों द्वारा बाधाएं खड़ी करते रहते हैं इंद्रोत्थ धन धो राजा प्रभु विष्णुस् कोशस्या जगत तथा प्रभु उस समय इंद्र तीनों लोकों के अधीस्वर और सदा यक्षों तथा राक्षसों के अधिपति प्रभावशाली जगतपति राजा कुबेर उनके कोषाध्यक्ष बनाए गए थे तस्त्मा अथावेश योग सिद्धो महामुनि ऋद्वा धनपतिम देंव योगे नृतवान्वू योगसिद्ध महामुनि उष्णा ने योग बल से धनाध्यक्ष कुबेर के भीतर प्रवेश करके उन्हें अपने काबू में कर लिया और उनके सारे धन का अपहरण कर लिया हृत धन भे धन दस्त राम आप सोभ्यूर सत्यम धन का अपहरण हो जाने पर कुबेर को चैन नहीं पड़ा वे कुपित और उद्विग्न होकर देवेश्वर महादेव जी के पास गए निवेदयामा सतदा शिवाया मृतसे दिव्रेष्ठा रुद्रा सौम्याय बहु उस समय उन्होंने अमित अनेक रूपधारी सौम्य एवं शिवस्वरूप रुद्र से इस प्रकार निवेदन किया योगात्मकता रुद्धा मम हृतम वशु योगेनात्म गात प्रभो महर्षि उत्ना योग बल से संपन्न है उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे बंदी बनाकर मेरा सारा धन हर लिया वे महान तपस्वी तो है ही योग बल से मुझे अपने अधीन करके अपना काम बनाकर निकल गए ऐ तत्वा ततः क्रुद्धो महायोगी महेश्वरम संरक्त नय नो राजूलमा य राजन यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गए और लाल आखे के हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो गए परमायुधम उष्णा के उत्तम अस्त्र को लेकर वे बोल उठे कहा है कहाँ है वह उत्ना महादेव जी क्या करना चाहते हैं यह जानकर उसना दूर से उनसे दूर हो गए महायोगिनो महायोगिम रोष वै महात्म गतिमागमनम वे ते चैव ततः प्रभु महायोगी महात्मा भगवान शिव के उस रोष को समझकर वे उनसे दूर हट गए थे योग सिद्ध उत्ना गमन आगमन और स्थान को जानते थे अर्थात कब हटना चाहिए कब आना चाहिए तथा किस अवस्था में कहीं अन्यत्र न जाकर अपने स्थान पर ही ठहरे रहना चाहिए इन सब बातों को वे अच्छी तरह समझते थे संचितो ग्रेण तपसा महात्मा महेश्वरम उना योग सिद्धात्मा शूलाग्रे प्रत्यदेश योग्य सिद्धात्मा उ अपने उग्र तपस्या द्वारा महात्मा महेश्वर का चिंतन करके उनके त्रिशूल के अग्रभाग में दिखाई दिए विज्ञात रूप स तदा तप सिद्धौत धन्विना ज्ञावा शूलम च को को उस उस रूप में पहचान कर, ने उन्हें शूल पर स्थित जानकर अपने हाथ से झुका दिया। चूल मुग्रा युद्ध प्रभु अब जब अमित तेजस्वी सूल उनके हाथ से मुड़ कर, धनुष के रूप में परिणत हो गया तब उग्र धनुधर भगवान शिव ने पाणी से आनत होने के कारण उस को पिनाक कहा। दृष्ट्वा उसना कुकते पाणी उसके छड़ने के साथ ही भृगुपुत्र उष्ना उनके हाथ में आ गए उष्ना को हाथ में आया देख देवेश्वर भगवान शिव ने मुंह फैला लिया और धीरे से हाथ त्रा सो महात्मा भृगुनंदन महादेव जी के पेट में घुसकर प्रभावशाली महामना भृगुनंदन उष्ना उसके भीतर सब और विचरने लगे महाम दुति युधिष्ठिर ने पूछा राजन महातेजस्वी उ बुद्धिमान देवाधिदेव महादेव जी के उदर में किसलिए विचरण किया और वहाँ क्या किया जगत भीष्म जलगतो महा्रत वर्षाणाम अभवत्र प्रयुतान् चीष्जी ने कहा नरेश्वर प्राचीन काल में महान वृद्धारी महादेव जी जल के भीतर ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से खड़े हो लाखों अरबों वर्षों तक तपस्या करके करते रहे उदतीठ तपस्त दुश्चरम च महादात तथो देवातिवस्त ब्रह्मा वै समपत वह दुष्कर् तपस्या पूरी करके जब वे जल के उस महान सरोवर से बाहर निकले तब देव देव ब्रह्मा जी उनके पास गए तपो वृद्धि अपृक्षच कुशलम चं अव्यय तपसुति मि चोवास वृषभद्वज अविनाशी ब्रह्मा जी ने उनकी तपोवृद्धि का कुशल समाचार पूछा तब भगवान वृषभद्वज ने यह बताया कि मेरी तपस्या भड़ी भाति सम्पन्न हो गई तत्स न वृद्धि चापी अपश्यत स तो शंकर महामतिरचितात्मा सत्य धर्मरत सदा परम बुद्धिमान अचिंत स्वरूप और सदाधर्म पारायण महादेव जी ने अपनी तपस्या के संपर्क से उष्णा की तपस्या में भी वृद्धि हुई देखी सतेना महायोगी तपसा चले व्य महाराज त्रिशुलोकेवान महाराज महायोगी उस्ना उस तपस्या रूप धन से संपन्न एवं शक्तिशाली हो तीनों लोकों में प्रकाशित होने लगे ततः पिनाकी सम्न हो नि जठरे तत तदनंतर पिनाकधारी योगी महादेव ने ध्यान लगाया उस समय उष्ना अत्यंत उद्विग्न हो उनके उधर में ही विलीन होने लगे दुष्टावच महायोगी देवम देव तत्स्थय च निस्सारम का सृतिहन थे महायोगी उष्णा ने वहीं रहकर महादेव जी की स्तुति की वे निकलने का मार्ग चाहते थे परंतु महादेव जी उनकी गति को प्रतिहत कर देते थे उस्ना तो तथोवाच जठरस्थ महामुटि प्रसाद तेरह स्वे पुनः पुन शत्रु दमन नरे तब उदर में ही रहकर महामुढ़ उस्ना ने महादेव जी से बारंबार प्रार्थना की प्रभो मुझ पर कृपा कीजिए तमुवाच महादेव गिस्ने नमोक्षण ये सर्वाण स्रोता ऋद्वा त्रिधतपुंगव तब महादेव जी ने उनसे कहा शिषण के मार्ग से ही तुम्हारा उद्धार होगा अतः उसी से निकलो ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने अन्य सारे द्वार रोक दिए द्वारम सर्वतः सब ओर से घिरे हुए मुनिवर उसना उस शुष्ण द्वार को देख नहीं पाते थे अतः भगवान शंकर के तेज से दग्ध होते हुए वे उधर में ही इधर उधर चक्कर काटने लगे तत्पश्चात वे शीशन के द्वार से निकलकर कर सहसा बाहर आ गए उस द्वार से निकलने के कारण ही उनका नाम शुक्र अर्थात वीर हो गया यही कारण है जिससे वे आकाश के बीच में होकर नहीं निकलते मनस्थात दृष्ट्रज्वल इव तेज था भवो रोष सामविष्ट शूलो जतकर बाहर निकलते पर शुक्र अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन्हें उस अवस्था में देखकर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए भगवान शिव पुनः रोष से भर गए अवार्यतम तम देवी क्रुद्धम पशुपतिम पतिम वारिते शंकरे अगमदेव्याशंकर उस समय देवी पार्वती ने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान पशुपति को रोका देवी के द्वारा भगवान शंकर के रोग दिए जाने पर शुक्राचार्य उनके पुत्र भाव को प्राप्त हुए दवासनीय स्वयाद मम पुत्र आगत नी देवोदरा निश्रो न समक्षति देवी पार्वती ने कहा प्रभो अब यह शुक्र मेरा पुत्र हो गया अतः तो आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिए देव जो आपके उधर से निकला हो ऐसा कोई भी पुरुष विनाश को नहीं प्राप्त हो सकता तथा प्रेतोभ्या कामम इतराजन पुनः पुनः राजन यह सुनकर महादेव जी पार्वती पर बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बारंबार कहने लगे अब यह जहां चाहे जा सकता है तत प्रणम्य वरदम देवम देवी उमा तथा उस्ना प्राप तदीमान गतिमिष्टाम तदनंतर बुद्धिमान महामुडी शुक्राचार्य ने वरदायक देवता महादेव जी तथा उमा देवी को प्रणाम करके अभीष्ट गति प्राप्त कर ली ए तत्ते कथितं भार्गव से महात्मनः चरित भरत श्रेष्ठ जन्म तुम परिपृक्ष्य थी भरतश्रेष्ठिष्ठ पर तुमने जैसा मुझसे पूछा था उससे के अनुसार मैंने यमत्मा भृगुपुत्र शुक्राचार्य का चरित्र तुमसे कह सुनाया श्री महाभारते शांति परमि मोक्षार्गव समकवि एक नवत्यति द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में महादेव जी और शुक्राचार्य का समागम विषयक दो सौ नवासीवां अध्याय पूरा हुआ